जाम्यम से न ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत् मै नाचिकेतोरित्रव्य प्राप्त जहम इति सेध्यम जानमी अहम से अध्रैप्य ही ध्रुव तत् तत तत मै नाचिकेता चिता अग्नि अ्रव्य प्राप्त अस्म अन्वेख्य है ना? कहाँ पर ही अध्रुवई इसके पहले भी हाँ लगाइए ही का कितने बार आया इसमें मंत्र में देखो। एक दो। है? ही हाँ ठीक है तो लगाइए से वी ही अन्यम ही अहम जानी ही अहम जाना ही अध्रुवई ध्रुवम तट न प्राप्यते मया अनित्य अन्य ही द्रव्य ही नाचिकेता चिता तथा नित्यम प्राप्तवान अस्मि, हो जाएगा इति जानामि, होता है कोष खजाना कुबेर आदि का खजाना कुबेर आदि का हाँ सेवधिकर्त होता है कोष खजाना पर ऐश्वर्य परक भी ऐसे कर सकते हैं कि कुबेर आदि देवताओं का ऐश्वर्य कुबे कुबेरादि देवताओं का ईश्वर अनित है अनित ही करते अहम जानामि, ऐसा मैं जानता हूँ कौन कह रहे हैं? यम कह रहे हैं ना यम कि ऐसा मैं जानता हूं ही करते क्योंकि कर ध्रुवम तत् ना प्राप्यते अध्रुवई अध्रुवई करहाँ पर ध्रुव अर्थ होता है नित्य अध्रुव कर्त होता है अनित्य अविनाशी यहाँ पर अध्रवई कर रूप में है ना ये द्वितीय अर्थ हो जाएगा विनाशी फल के साधन कर्मों से का होगा विनाशी फल, फल के साधन कर्मों से और ध्रुवम कर नित्य तत्कर्थ परमात्मा क्योंकि विनाशी फल के साधन कर्मों से ध्रुवम कर नित्यम तत्कर्थ परमात्मा नित्य परमात्मा को ना प्राप्त नहीं पा सकते हैं लगेगा अध का क्या अर्थ है विनाशी फल के साधन कर्म में, विनाशी फल के साधन कर्मों से ध्रुवम नित्यम इन तत्व परमात्मा की विनाशी क्यूकी विनाशी फल के साधन कर्मों से परमात्मा को नहीं पा सकते विनाशी फल के साधन है कर्म उससे क्या मिलेगा कोई विनाशी वस्तु मिलेगी अनित्य वस्तु मिलेगी अनित फल मिलेगा नित्य फल नहीं मिलेगा नित्य परमात्मा नहीं मिलेगा अब देखिए यहाँ पर मया अनित ही द्रव गयी ही नाच माया अनित्य द्रव्य ही नाचकेता चिता की मैंने अनित द्रव्यों के द्वारा नाचकेत अग्नि का चयन किया अनित द्रव्य कौन को बनाएंगे मैंने अनित आदि द्रव्यों के द्वारा नाचकेता चिता नाचकेत अग्नि का चयन किया ये ध्यान देना अभी ये पूर्व में जो था कि विनाशी बल के साधन कर्म से नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते लेकिन जो सकाम कर्म है ना वे विनाशी के साधन है उनसे नित्य परमात्मा नहीं मिलेगा और जो निष्काम कर्म है उनके करने से क्या होती है अंताकरण की शुद्धि अब अंताकरण की शुद्धि से क्या होता है ब्रह्मज्ञान होता है तो वे इस प्रकार परम्परे या परमात्मा की प्राप्ति के साधन बन जाते हैं कौन कौन निष्काम कर्म और सकाम कर्म से तो होना ही नहीं परमात्मा प्राप्ति तो अब देखना तथाकर्त है उससे तो यहाँ पर ऐसा समझ लेना आप तथा कर तुम जो नाचकेत अग्नि का चयन किया ना तो तथा से ले ए, अच्छा हाँ ये नाचकीत अग्नि का चयन किया जो बताया था ना कि मैंने अनित इष्टा आदि द्रव्यों से नाचकेत अग्नि का चयन किया तो इसके पहले कुछ अध्ययन कर लो मैं आके पहले कि ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल का साधन कौन है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल का साधन क्या है ब्रह्म तो ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से मैंने अनित इष्टिका आदि द्रव्यों से नाचकेत अग्नि का चयन किया किसके उद्देश्य से ब्रह्म ज्ञान के हाँ ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान के, के उद्देश्य से अनित इष्ट का आदि द्रव्यों से नाचकीयत अग्नि का चयन किया अपी तथा नित्य प्राप्त मान अस्मी तथा गर्थ है नाचकीयत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से नाचकीयत अग्नि कर्म के अनुसार नित्य को प्राप्त किया यानी तो समझेंगे कि ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान नित्य कार्य ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया।, किया ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के साधन किसको प्राप्त किया ब्रह्म कैसे की अंतरिष नाचकीय तकनी का चयन किया अनिश्चित द्रव्यों से तो नाचकीय तकनी का चयन तो मतलब क्या है ना एक कर्म का अनुष्ठान हो गया उससे निर्मल होगा और उससे क्या हो जाएगी ब्रह्म भिध्या भिध्या की निष्पत्ति हो जाएगी और वही मोक्ष का साधन है तथा कर नाचकीय अग्नि कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष रूप ये कि ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान को मैंने प्राप्त किया ये हो जाएगा तो कर्म का ये निष्काम कर्मो का उपयोग हो गया ना? मतलब नंतराखंड की निर्मलता के द्वारा उसमें हेतु बनगे और सीधे हेतु बनेंगे अवानित फल का साधन तो कैसा कर्म होगा सकाम कर सकाम कर उससे मिल सकता है कुछ कर्म आत्मा नहीं।, नहीं।, नहीं मिलेगा यही कह रहे हैं अच्छा अभी ये लग जाएगा सबदार से जनाहम सेवति न्य ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत् मै नाचिके सचिग्निर द्रव्य प्राप्त जाना अहम से वधी अमुनाध्रुव प्राप्यते हि ध्रुव तत्ता मैं नाचिकेत चिता अग्नि अनेक्य द्रव्य प्राप्तवास्त देखिएस्मेंतमीयौतरणिका पूना कि फिर भी संतुष्ट होकर के फिर भी संतुष्ट होकर के यम कहते हैं और संतोष से कह रहे हैं कि अन्न कैसे लगेगा सेवधि ही अन्यम ही इति अहम जानमी परेद आ जाएगा परच्छेद ने परच्छे बोल दिया है नहीं। अच्छा नहीं बोला चलो जानमी अहम सेवधि अन्यम न ही अध्यते ही ध्रुव तथा मैं नाचिकेत चिता अग्नि अनित्य ही द्रव्य प्राप्तमान अस्त्यम सेवधि अन्यम ही अहम जाना सेवधी कर्त कुबेर आदि देवताओं के ईश्वर ऐश्वर्य अन्यम ही अनित्य ही है जानामि ऐसा मैं जानता हूँ ही करते क्योंकि अध्रुवई ध्रुवम तत् न प्राप्यते ध्रुवई कर्थ अनित्य फल के साधन कर्मो से विनाशी फल के साधन कर्मों से ध्रुवम तत् कर्त नित्य परमात्मा न प्राप्यते नहीं प्राप्त हो सकता है नित्य परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता है फिर यहाँ पर ऐसा जोड़ लेना मया, मया अग्निचिता नाच्चे तो ऐसा जोड़ लेंगे यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से मैंने अनित्य द्रव्यों अनित द्रव्यों से नाचकीय अग्नि का चयन किया और तथा उस नाचकीय कर्म के अनुष्ठान से नित्यम कि कि ये मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया नित्यम प्राप्त मान मतलब क्या है कि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया तो यहाँ पर नित्यम ये किसको प्राप्त किया ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया ध्यान देना किसी को परमात्मा साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा तो ब्रह्म विद्या है ना साक्षात्कार साक्षात्कारात्मिका तो परा ठीक है तो जो साक्षात्कार साक्षात्कारत्मिका विद्या है तो तो वो नित्य देखना जैसे कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म का साक्षात्कार तो वृत्ति रूप होता है ना तो वृत्तियां तो बदलती रहती हैं जीते जी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो वृत्ति तो एक ही नहीं रहती है पर उस वृत्ति की अनुवृत्ति बनी रहती है बस बनी आती है तो सजाती वृत्ति वैसी होती रहेगी ना इसलिए वृत्ति की अनुवृत्ति नित्य होने से उसको क्या फे दिया नित्य किसको ब्रह्म विद्या को लग गया हाँ ऐसा समझ लेगा ऐसा ऐसा इसमें टिप्पणी मिली है इसकी हाँ अच्छा जी अब तो उस तथा का नाक्ष कर्म के अनुष्ठान से नित्यम प्राप्त कि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के साधन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया देखो इसमें भाष्य में आएंगे से वधि कर निधि निधि का अर्थ है कि आपका कोष बताया था वह खजाना ऐश्वर्य अर्थ है तो कहते हैं कुबेर आदि ऐश्वर्य की कुबेर आदि का ऐश्वर्य एवं जातीय कम कर्म फल लक्षणम अनित्यम एवं जातीय कर्त है ऐसे जाति वाले या इस प्रकार वाले जो कर्मों से जन्म इस प्रकार वाले कर्म के फल अनित्य हैं कर्म फल लक्षण करते हैं कर्म फल स्वरूपम या कर्म फल कर्म फलम एवं लक्षण समझ लेना इस प्रकार वाले कर्म फल कैसे होते हैं अनित्य होते हैं ऐसा मैं जानता हूँ न ही अध्रुवई प्राप्य थे ध्रुवम तत्व ध्रुव तत् तत्व क्या लेना है आत्म तत्व परमात्म तत्व और अध्रवयी का अर्थ है अनित्य फल साधन भूते ही अनित्य द्रव्य साध्य हैं एक है अनित्य फल साधन भूते ही कर्म भी कर्म कर्मवीर साधड़ो हुआ लगा है ना वह अनित्य द्रव्य साध्य ही कर्म भी तो इस अर्थ हो जाएगा अनित फल के साधन कर्मो से अनित फल के साधन कर्मो से हाँ अनित फल के साधन कर्म से और ध्रुवम का अर्थ है नित्य तत्क अर्थ है परमात्मा स्वरूप परमात्म तत्व अनित्य फल के साधन कर्मों से नित्य परमात्म तत्व को नहीं पा सकते नित्य परमाधु तत्व को नहीं पा नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते अनित फल के साधन कर्मों से कर्म भी है ना अनित फल के साधन कर्मों से नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते दूसरा और का क्यार्थ है अनित द्रव्य साध्य कर्म भी अथवा अनित द्रव्य से साध्य कर्मो के द्वारा कर्म जो होते है ना उनमें द्रव्य का उपयोग होता है होम करे तो उसमें हविष चाहिए है ना तो कर्मानुष्ठान में क्या चाहिए द्रव्य चाहिए द्रव्य भी अनित है ना तो अनित द्रव्य से साध्य क्या है, है होम होम कर्म है ना? होम कर्म है ना होम कर्म में अनित द्रव्य से कहे आदि कर्म किए जाते हैं तो अनित द्रव्य से दोगे होम आदि कर्म लगाइए तो अथवा अनित द्रव्य से साध्य कर्मो के द्वारा नित्य परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते लगेगा तथो मया नाचकेता चितो अग्नि अनित्रव्य द्रव्यहि प्राप्तमानी नित्यम अब देखना मैं जानता हूँ की कर्मो से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान के उद्देश्य से ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान ब्रम प्राप्ति रूप मोक्ष हुआ की ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के साधन ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से अनित्य ही इष्ट आदि द्रव्य ही नाचकेता अग्नि चिता की अनित इष्टका द्रव्यों से नाचकेत अग्नि का चयन किया किस उद्देश्य से ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान के उद्देश्य से अनित्य इष्टका द्रव्यों से नाचकेत अग्नि का चयन किया ये किस हुआ कि मैया अनित्य ही द्रव्य ही नाच केता चिता तथा कर्त मतलब उस कारण उस कारण, उस कारण अच्छा ये भाष्यकार जो है ना नित्यम प्राप्त वाहन कर्थ करते हैं नित्यम कर्त करते हैं नित्य फल साधन श्रुति में आयु नित्यम का क्या अर्थ है नित्य फल साधन कि नित्य फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया नित्य फल के साधन ज्ञान और टिप्पणी कार जो है ना नित्यम से ही कार्य ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं इसमें टिप्पणी है वो ब्रह्म ज्ञान नित्य कैसे है उसकी अनुवृत्ति नित्य होने से वो नित्य है बात है समझ में टिप्पणी कार के अनुसार नित्य क्या है ब्रह्मज्ञान तो ब्रह्मज्ञान ज्ञान कैसे नित्य वृत्ति रूप होने से तो क्या बोले उसकी अनुवृत्ति नित्य हाँ बात ही समझ अनुवृत्ति हमेशा बनी रहती है या तो वो इसलिए उसको नित्य कहा गया अनुवृत्ति नित्य है भाष्यकार के अनुसार नित्य नित्य फल साधन लक्ष्मी कर्त कर दिया उन्होंने नित्य फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया हूँ इत्यर्थ तो अब देखना तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान के उद्देश्य से उन्होंने नाक्ष का चयन किया था तो जिसके उद्देश्य से किया था वो मिल गया है प्राप्ति किया अतः इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साधत्व का विरोध नहीं है सुनो ज्ञान था एकमात्र ज्ञान से साध्य एक मात्र ज्ञान से साध्य क्या है ज्ञान मतलब ब्रह्म द्रम, ज्ञान ब्रह्म विद्या तो ज्ञान से साध्या बोलो इसकी पंक्ति के अनुसार बोलो क्या शब्द है ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान साध्य क्या है ब्रह्म प्राप्ति तो ज्ञानिक साध्यत्व किसका होगा इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साधत्व का विरोध नहीं है ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साधत्व का विरोध नहीं है लग जाएगा मतलब ब्रह्म प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से साध्य है इस मतलब ब्रह्म प्राप्ति को एकमात्र ज्ञान से साध्य होने मानने में कोई विरोध ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक मतलब ये मानते है ना कि ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानिक साध्य है ब्रह्म प्राप्ति तो यदि ऐसा कर देते कैसा कि उस नाचके तगनी के नाचके तगनी कर्म के अनुष्ठान से मैंने ब्रह्म को प्राप्त किया नाचके तगनी कर्म के अनुष्ठान से मैंने किसको प्राप्त किया ब्रह्म को तब विरोध होता कि नहीं होता हो जाता क्यों किससे प्राप्त किया नाचकेत कर्म के नाचके तगनी कर्म के अनुष्ठान से ब्रह्म को प्राप्त किया तब तो विरोध होता और ऐसा मानने फिर विरोध होगा नहीं इसलिए ब्रह्म प्राप्ति को ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानई साध्यत्व का विरोध नहीं है मतलब ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानई के साध्य है इस कथन का भी ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानई के साध्य है इस मान्यता का विरोध नहीं है किससे विरोध नहीं है इस प्रति से ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानई के साध्य है इस कथन का इस प्रति से कोई विरोध नहीं है बता दें समझ में भाई देखो सुनो ये बताइए कि तो की उस उससे किससे नाचकीय तीन कर्म के अनुष्ठान से नाचकी कर्म के से किसे प्राप्त किया अनुसार ज्ञान को आ, नित्य, नित्य, नित्य, तो नित्य क्या है कि नित्य फल क्या है मोक्ष और मोक्ष किम रूप है ब्रह्म प्राप्ति रूप तो ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया ब्रम प्राप्ति रूप नित्य फल रूप नित्य फल क्या है प्राप्ति रूप क्या है प्राप्ति रूप तो प्राप्ति रूप प्राप्ति रूप मोक्ष क्या तो मोक्ष का साधन ब्रम प्राप्ति रूप नित्य फल मोक्ष के साधन ज्ञान को प्राप्त किया तो ज्ञान को प्राप्त किया उस ज्ञान से क्या होगा बोलो ज्ञान प्राप्ति ब्रम प्राप्ति होगी ब्रम रूप मोक्ष होगा तो फिर मोक्ष किससे साध्य हुआ ज्ञान तो से ज्ञान से, से।, से साधने और यदि ऐसा अर्थ करते हैं ना इसका कि तथा मतलब नाग्नि कर्म के अनुष्ठान से मैंने ब्रह्म प्राप्ति ब्रों रूप, रूप मोक्ष को प्राप्त किया तब विरोध होता दो तो है कि नहीं होता नहीं। तो फिर ये मोक्ष किससे साध्य हो जाता हाँ ठीक तो यही कहते हैं अतः की इससे मतलब ऐसा होने से ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान साध का इस श्रुति से विरोध नहीं क्योंकि से विरोध क्योंकि ये श्रुति भी जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कह रही है किसकी प्राप्ति कह रही है ज्ञान की यदि कर्म से यदि कर्म से ब्रह्म प्राप्ति कहती तो विरोध होता लगा इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान एक साध का इस मंत्र से विरोध किससे विरोध नहीं इस मंत्र से विरोध नहीं है अब देखिए इसमें काम जगत प्रतिष्ठा क्रोरान्यमय पारम स्म महादुर्गा प्रतिष्ठा दृष्ट् धृत्या निधी नजके सासक्षी नचिकेता पदछे देखना काम से आप्ति प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा क्रो आनन्त्यम अभयस पारम स्तोम महद उगा प्रतिष्ठा दृष्टि धृत्या धीर नचिकेत अत्यसाक्षी नचिकेत अत्यस्राक्षी अन्वे में सबसे पहले नचकेता को पकड़िए नचकेता पर नीचे अब ऊपर आइए नचिकेता क्रो प्रतिष्ठा जगत काम से आं नचिकेत क्रो प्रतिष्ठा जगत काम से आनन्त पारं पारम अनन्तम पारम स्म महद उगाम महद उगा प्रतिष्ठा दृष्ट प्रतिष्ठा दृष्टि धृतिया अतस्राक्षी धृत्या अतस्राक्षी धीर फिर क्या कह देंगे धीरा अंतिम में अन्य वैसा था नचकेता क्रतोह प्रतिष्ठां लगाइए हे नचकेता क्रतोह क्रतुकर्थ होता यज्ञ है ना तो यहाँ ले लेना यज्ञ आदि शुभ कर्म का कृतोष्ठी है थे नचकेता तुमने तुम अध्यार कर लेना तुमने यज्ञ आदि शुभ कर्मो का फल प्रतिष्ठा करते फल यज्ञादि शुभ कर्मों का फल प्रतिष्ठा करते फल शुभ कर्मों का फल क्या है यज्ञादी शुभ कर्मो का फल है जगता काम से आप जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति जगत के भोग्य पदार्थ कामस्य करते भोग्य पदार्थ की जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति आपकी कर प्राप्ति जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को तो यह जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति किसका फल है बोलो हाँ कर तो प्रतिष्ठान करते हैं तो लिए। लिए। तो की यज्ञादी शुभ कर्मो के फल जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को भोग्य पदार्थों की इसका अन्वय बाद में होगा उसके साथ दृष्टवा के साथ है ना बताएंगे मतलब क्या है कि जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को देखकर या विचार करके दृष्टा क्या थे विचार कर जानकर विनाशी कर्मो का फल जगत के में यज्ञादि शुभ कर्मो के फल जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को जानकर दृष्टवा कर धृत्या अत्यसाक्षी धृत्या करते है कि अपनी बुद्धिमत्ता से अत्यसाक्षी करते है उन पदार्थों का त्याग कर दिया उन पदार्थों का विनाशी से क्या लेना देना लग गया काम और फिर कैसे दृष्टवा धृत्या अत्यक्षी ऐसा जानकर धृत्या कर अपनी बुद्धिमत्ता से अत्यसाक्षी विनाशी पदार्थों को त्याग दिया अब देखना क्या है कि अनंतम अभेश क्या था यज्ञादी शुभ कर्मो का फल जगत के विनाशी भोग पदार्थों की प्राप्ति थी अब अनंतम का अन्वय लगाने के लिए थोड़ा जोड़ना पड़ेगा क्या जोड़ना पड़ेगा कि ब्रम प्राप्ति रूप मोक्ष में ब्रह्म प्राप्ति रूप ये जोड़ना पड़ेगा अनंतम आनन... आनं... का अर्थ है कि अनंतत्व अनंत अनंत अनंत का क्या अर्थ है अनंतत्व अनंतत्व का मतलब हुआ अविनाशित्व तो ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष अविनाशी है ना अनंत का अर्थ है अविनाशित्व अविनाशित्व किसका है विनाशी फलों का है ब्रह्म रूप मोक्ष का है ऐसा जोड़ना ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के अविनाशित्व अविनाशित्व किसका है ब्रह्म प्राप्ति तो रूप अविनाशित्व तो तो. अभय से प्रारंभ करते हैं कि अभय की पराकाष्ठा अभय की जब सब बिल्कुल अभय हो जाए है ना बिल्कुल थोड़ा अभय हुआ फिर और अभय हुआ और अभय नहीं तो बिल्कुल सर्वथा अभय हो जाए तो वो क्या कह जाएगी अभय की पराकाष्ठा अभय की पराकाष्ठा किसमें मिलेगी ब्रम प्राप्ति रूप मोक्ष में ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अविनाशित्व दृष्टता के साथ है, को जानकर और अवय से का क्या अर्थ हुआ कि अवय की पराकाष्ठा को जानकर किसमें जानकर मोक्ष में, जान में।, में। जान। जान। जान और इसम का अर्थ है अपात पापमतवादी और सत्य संकल्पी महत्व है ना अपात पापमतवादी तथा सत्य संकल्पी महान गुणों के समूह को महान गुणों के समूह को किसमें ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में पाप मतवादी तथा के श्रेष्ठता को ये हुआ, इस का। और किस को। और उर्गा की विपुल कीर्ति क्या अर्थ हो जाएगा हाँ की विपुल कीर्ति और प्रतिष्ठान कर स्थिरता स्थिरता को जानकर ये अनंतम से लेकर के प्रतिष्ठान तक अन्य किसके साथ है ब्रम्ह प्राप्ति रूप मोक्ष में देखिए ब्रह्म अब अनंत में ना तो क्या कि ब्रम्ह प्राप्ति रूप मोक्ष में अविनाशित्व को जानकर दृष्टवा से जानकर और अब ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अवयम पारम दृष्टवा कि अभय की पराकाष्ठा को जानकर ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में स्तोमम दृष्टवा कि अपात पापमत्वादी तथा सत्संकल्पत्वादि गुणों के समूह को जानकर महत्व है कि श्रेष्ठता को जानकर किसमें <intenting> ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में श्रेष्ठता को जानकर उम्म प्राप्ति रूप मोक्ष में विपुल को जानकर दृष्ट हो सबके साथ में प्रतिष्ठान को जानकर ब्रह्माप्ति रूप स्थिर है ना जानकर धृत्या कर तुमने अपने विवेक से अर्थ साक्षी मतलब विनाशी पदार्थों को ठीक है हाँ और धीरा इसलिए हे नचकेता तुम धीर हो मतलब सार असार का विवेचन करने में समर्थ हो सार असार का विवेचन करने में समर्थ, समर्थ, समर्थ हो या सार असार का विवेचन करने में समर्थ बुद्धि वाले हो ऐसा लग जाएगा तो अभी देखेंगे यहाँ पर अर्थ कैसा था ये पहले तो था नचकेता कृतो प्रतिष्ठा जगता कामस आप दृष्टवा धृत्या यही था ना कर्मों के फल जगत के विनाशी भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर जान गया ना किशी फल विनाशी फलों को छोड़ दिया तुमने भोग पदार्थों को छोड़ दिया और मोक्ष में ये सब जान करके और छोड़ा तो उसी को है ना अच्छा लगेगा थोड़ा अब इसमें व्याख्या में चलते हैं पृथ्वीलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत विद्यमान जितने भोग पदार्थ हैं सब पूर्ण कर्मों के फल है ना तो नच दृष्टवा नचकेता ने उस सब, उस सब का विचार किया और ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष अविनाशी है अभय की पराकाष्ठा वाला है आविर्भूत अपात पाप तथा सत्य संकल्पत्वादी गुणों का आश्रय है श्रेष्ठ है उत्तम कीर्ति वाला स्थिर है तो मोक्ष में विद्यमान अविनाशित का विचार करके नचकेता ने धृत्या अपनी बुद्धिमत्ता से भोग पदार्थों का त्याग दिया अब नीचे की पंक्तियाँ देखना धीरा है ना नचकेता उचित अनुचित का विवेचन करने में कुशल बुद्धि से युक्त है धीरा का है अर्थ हुआ ना अब थोड़ा दूसरा अर्थ बताते हैं दूसरा अर्थ कैसा अभी क्या था पहले अर्थ में कि ये देखना यज्ञादि शुभ कर्मों का फल विनाशी यज्ञादि शुभ कर्मों का फल जगत के विनाशी पदार्थों की प्राप्ति को जानकर और मोक्ष में अविनाशित को जानकर मोक्ष में अविनाशित वादी को जानकर और पहले वाले को मोक्ष में जानना है नहीं।, नहीं जानना है तो अलग अलग अर्थ है ना अभी क्या है कि एक पक्ष ऐसा आ रहा है कि सबको ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में समझना है ब्रह्म प्राप्ति रूप तो वो कैसे सुनिए जे किसी को यदि सौ रुपए मिल गए तो उसको एक रुपए मिला की नहीं? नहीं दो मिला की नहीं मिला दस बीस नब्बे इक्यानवे बयानवे निन्यानवे रूपये मिल गए की नहीं मिल गए मिल गए तो ध्यान देना जिसको ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष मिल गया उसको कुछ बात ही रहा क्या कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष क्या है आपका निरस्त आनंद है ना तो वो मिल गया तो और कुछ शेष रहा क्या नहीं। तो सब कुछ मिल गया तो इस दृष्टि से जब ऐसा समझेंगे ना तो फिर ऐसा करना पड़ेगा अगले पेज पे आइए अगले पेज पर आइये है ना ये नीचे का देखा आपने ऊपर ऊपर की पंक्ति पचास पेज पर वैसे ही परमात्मा के प्राप्त होने पर अमुक पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कहा जा सकता है क्या क्योंकि अलग अलग पदार्थों के अनुभव से कि अन्य पदार्थों के अनुभव से जो आनंद मिलता है वो सब आनंद परमात्मा के अनुभव से मिल जाता है 100 रुपए मिल गए तो एक दो तीन सब मिल गया तो परमात्मा का अनुभव आनंद रूपन वो कर लिया तो सब प्रकार के आनंद मिल गए इसलिए इस श्रुति का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है क्या कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में इसके साथ सबके संबंध कर देंगे ब्रम प्राप्ति रूप मोक्ष में जगता काम से आप जगत के विनाशी भोग पदार्थों की प्राप्ति मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष हो गया तो कुछ रहा क्या? सब भोग मिल क्यों? क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में जितना आनंद है तो उसने कुछ शेष रहा क्या तो मानो सब आनंद मिल गया कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में जगत के भोग पदार्थों की प्राप्ति को लगा और उधर क्या आपका कृतो तो कृतो अर्थ क्या कर दिया ब्रह्मोपासना तो ब्रह्मोपासना के फल अविनाशी आदि ब्रह्मोपासना के फल अविनाशित्व आदि अब देखो अब ये क्या था ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष जोड़े थे ना पहले अब जोड़ने की भी जरूरत नहीं है क्यों से क्या हुआ ब्रह्मोपासना के प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है फल तो ब्रह्मोपासना का फल फिर अविनाशित्व और क्या जोड़ेंगे और अवैधी पराकाष्ठा अपा पापमत्व आदि गुण और श्रेष्ठता उत्तम कीर्ति और स्थिरता को जानकर लग गया तो ब्रह्मोपासना के फल के साथ सब जुड़ गया ना को जान करके तुमने विनाशी भोग पदार्थों का त्याग कर दिया तुम धीर हो मतलब का विवेचन करने में समर्थ बुद्धि वाले हो ऐसा प्राप्ति में कुछ सौ रुपया मिल जाए रोए में तो दो <laughs> हाँ, कामस्य काम सगत प्रतिष्ठा क्रोरानंंत्यम अभय से पारम महादुर्गाय प्रतिष्ठा दृष्टि धृत्यादी नचिकेतोत्साक्षी काम से आती जगत प्रतिष्ठा क्रोह आनन्तम अभय से पारम स्म महद उगा प्रतिष्ठा दृष्टि धृत्या धीरा नचिकेताक्षी देखिए में पहले होगा नचिकेता क्रतु हो प्रतिष्ठा जगता ऐसे हमने किया था पहले नचिकेता नचिकेता क्रतो प्रतिष्ठा जगता और फिर आप अवय से पारम की सोमम महद उय प्रतिष्ठा दृष्टवा धृत्याक्षी धीरा थोड़ा ये देख लीजिये औतरणिका भाष्य में त्वाद्रिक नो तूयात नचकेता प्रश्टा, प्रश्टा तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला तुम्हारे नचकेता है ना हे नचकेता तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला न भूयात कर से हमारा हो मतलब हमारा शिष्य हो तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला हमारा शिष्य हो इस प्रकार पूर्व मंत्र में कहे गए नचकेता के श्रवनाधिकार का व्याख्यान करते हैं पूर्व मंत्र में क्या कहा गया की नचकेता का श्रवण में अधिकार है तुम्हारे जैसा मेरा शिष्य हो इसका मतलब क्या है की उसका ब्रह्म विद्या के श्रवण में अधिकार है उसको उसका क्या श्रवण में या तो यह ब्रह्म ब्रह्म के श्रवण में अधिकार है किसके श्रवण में तो हाँ ब्रह्म को सुनने का अधिकार है इस प्रकार पूर्व मंत्र में क्या कहा गया अधिकार किसका अधिकार? नचकेता का नचकेता का अधिकार को व्याख्यान करते हैं नचकेता के अधिकार को स्पष्ट करते हैं अब देखेंगे हे नचकेता यहाँ पर क्या था कृपो प्रतिष्ठान जगता काम से आप कृपोक देखना बात में क्या कर्मण है ना कर्म से ले लेना यज्ञादी शुभ कर्म है और करते फल फल की कर्मों कर्म का फल जगता आपतिम जगता आप आपतिम काम हुआ कि जगत के पदार्थ जगत के जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति तो जगता काम आपतिम करते करते हैं चतुर्मुख स्थान पर्यंत कि ब्रह्मा के स्थान पर्यंत मतलब सत्य लोक पर्यंत सत्य लोक पर्यंत सभी लोगों से संबंध रखने वाले मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर चतुर के चतुर्मुख के लोक पर्यंत सभी लोगों से संबंध रखने वाले स्त्री आदि विषय रूप स्त्री आदि विषय रूप, रूप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति स्त्री आदि विषय रूप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति ये, ये किस हुआ जगता का मा और दृष्टा के साथ अन्य हो जाएगा है कि की स्त्री आदि सभी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को देख कर, देखिए कि चतुर्मुख के लोग पर ये मतलब पर्यंत सभी लोगों से संबंध रखने वाले स्त्री आदि विषय रूप भोग पदार्थों की प्राप्ति को देख कर देख अब देखो यहाँ पर मोक्ष स्वरूपम आये अब मोक्ष स्वरूप को कहते हैं ये विनाशी पदार्थों को बताया ना मोक्ष रूपम आये आह आनंदम अव्यस्त पारम इत्यादि तो इसको आप ऐसा लगाएंगे कि मोक्ष में किसमें ब्रह्म प्राप्ति रूप, रूप मोक्ष में आनन्तम कर। करते अविनाशित्व को दृष्टता के साथ अनु ना ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अविनाशित्व को देखकर और अभयस्म का अर्थ क्या था अभय की पराकाष्ठा उसका अर्थ करते अत्यंत निर्भयत्व तो. अवयस्त पारम्भ का क्या अर्थ है अत्यंत ये किसमें मोक्ष रूप में ब्रम प्राप्ति रूप मोक्ष में अत्यंत निर्भयत्व और इसके बाद क्या था वहां परिस्तोम का अर्थ है अपहत पापमत सत्य महान महान गुणगण गुण नहीं, नहीं। एक संकल्पत् कौन सा शब्द है अभी महत आया ना अच्छा तो महात् अर्थ है श्रेष्ठ था महत्व का क्या अर्थ है तो महात्थ किया नहीं भाषाकार ने और महत्व के आगे क्या था शब्द नहीं।, नहीं नहीं थोड़ा भूल हो रही है मेरी ठीक है इस तोमक अर्थ तो कर दिया इन्होंने अर्थ कर दिया ना क्या स्तोम का अर्थ हो गया ऐसा महा महा समझेंगे आप इसमें कि इसमें ये महत्वम का एक साथ अर्थ इन्होंने कर दिया स्तोम महत्व का देखो यहाँ पर ये स्तोम का हो जाएगा गुणगण स्तोम का क्या अर्थ हो जाएगा कौन से गुणगण अपात पाप मत तथा संकल्प तो आदि और वो कैसे महत मतलब महान है इस तुम मात का एक सात इन्होने कर दिया हमने मात कर्थ तो महान अलग कर दिया था ठीक है तो अपहत पापमत्व तथा सत्य संकल्प आदि महान गुण गण रूप अब उायन शब्द था ना उयम कर्त करते, करते यहाँ पर उरुकीर्तिम गाय करते कीर्ति और उरु करते क्या यहाँ पर विपुल या प्रबल विपुल या प्रबल उमास है उ मतलब विपुल कीर्ति पर्याप्त कीर्ति और पर्याप्त कीर्ति किसमें ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में मोक्ष में और प्रतिष्ठान करते स्थर्य की विपुल कीर्ति और स्थिरता को मोक्ष गर् मोक्ष में देखकर किसमें देखकर के मोक्ष देख तो, तो दोबारा लगाना और ये मोक्ष गोक्ष में विद्यमान मोक्ष गतम को फैले लो और क्या मोक्ष गोक्ष में विद्यमान क्या क्या विद्यमान अविनाशिकल्पत्तोम तथा विपुल विद्यमान है स्थिरता किसमें विद्यमान है हाँ विपुल कीर्ति और स्थिरता को देख के स्थिरता को मोक्ष में विद्यमान देख कर है नोक्ष में विद्यमान देखकर लौकिकान कामान लौकिक भोग्य पदार्थों को प्रज्ञा प्रज्ञासित्वाद की बुद्धिमान होने के कारण तुमने छोड़ दिया बुद्धिमान होने के कारण तुमने हाँ। देखकर लौकिक भोग पदार्थों को बुद्धिमान होने के कारण तुमने छोड़ दिया हो गया तो अभी देखना इसका भी क्या था, था थी पहले कि यज्ञ कर्म का फल जगत के अविनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को और दृष्टि आकार से जानकर ठीक है? है और क्या था की मोक्ष में अविनाशित्व आदि को जान करके और फिर किसको छोड़ दिया कि लौकिक भोग पदार्थों को छोड़ दिया अब यहाँ भी जो है पूरा एक साथ लगाएंगे यदवा मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप मोक्ष रूप पहले हमने क्या बताया था ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में तो कोई बात नहीं है मोक्ष पाने का मतलब है परमात्म स्वरूप को पालेना मोक्ष पाने का क्या मतलब है परमात्मा स्वरूप तो वही है कि मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही अब अब इसके साथ जोड़ो फिर ए, मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही के फल जगत के भोग पदार्थों की प्राप्ति को जगत के भोग पदार्थों की मोक्ष रूप परमात्म ही सर्व काम्तिम कर क्या अर्थ हो जाएगा की यज्ञादि शुभ कर्मो के फल सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को लगा लोगे मोक्ष रूप परमात्मरूप में यज्ञादि शुभ कर्मो के फल सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को और तत्वी करते उसी में किसमें मोक्ष रूप परमा स्वरूप में ही सकल जगदा आधारित सकल तो। जगदा आधारित तो। अच्छा एक मिनट ये थोड़ा अलग जा रहा है दोबारा देखना यहाँ पर कृतो था ना हैं तो कृतो प्रति अभी अन्वय जो है ये जो यदवा के अनुसार दोबारा देखना दुबारा देखो ये क्या कहते हैं कि मोक्ष रूप परमात्म स्वरूप अभी क्रतोहो प्रतिष्ठान का कामश आपतिम का ही अर्थ करो कि मोक्ष रूप परमाप्त स्वरूप में ही जगता कामस आप मतलब संसार के सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति तो सर्व कामा कामा आप, वापतिम किस कार्य है जगता काम से का और तत्रय उसमें किसमें मोक्ष रूप परमात्म स्वरूप में ही अब यहाँ प्रतिष्ठान कर थे सकल तो प्रतिष्ठान का क्या अर्थ है अच्छा अब ये प्रतिष्ठ अब अब देखना प्रतिष्ठा शब्द भी आ गया अब कृतो बचा ना तो कृतो अच्छा फिर कृतो के बाद इन्होंने क्या जोड़ा अनंत फल रूपतामचा ठीक है तो कृतो के साथ ये जोड़ रहे अनंत को किसको जोड़ रहे हैं और अनंत कर थे अनंत फल रूपता अनंत का क्यार्थ है अनंत फल की के अनंत फल रूपता या कृतु का अनंत फल का? और क्या हो जाएगा अवय से मतलब फल है ना की पराकाष्ठा मतलब मतलब क्या है कि पहले क्या है कि जगता काम से ये हो गया काम आप आप्ति, उस उसी में ही मोक्ष रूप पर मूप में प्रतिष्ठान कर सकल जगता धारत और फिर एक क्रतो अनंत क्रतु की आनंद फल रूपता अनंत कर थे अनंत फल रूपता अवय से प्रारंभ रूपता ऐसे जोड़ लेंगे आपात पाप मत सत्संकल्पत्वादी महान गुणगण विपुल कीर्ति और क्या हो जाएगा स्थिरता को देख कर किसमें देखकर मोक्ष रूप परमात्म रूप में देखकर तुमने विनाशी पदार्थों का त्याग कर दिया लगाइए कि सकल कृतु के अनंत फल रूपता जगदाधारूपता इस प्रकार सभी को सभी समझ जाओगे सभी से क्या लेंगे फिर महा गुण गण रूप स्तोम की सब ले लेना इस प्रकार सभी इस प्रकार परमात्मा विषयत्व सभी की योजना करना चाहिए या परमात्म विषय सभी का संबंध करना चाहिए तो सबको जो है ना मोक्ष रूप परमात्म स्वरूप में तो परमात्मा में ही सबका संबंध हो गया ना? हैं? परमात्मा में ही सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर किसने भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर मिलने परमात्मा में ही सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर परमात्मा में ही सकल जगदा आधारित हो जानकर और मोक्ष रूप परमात्मा में ही क्रतु रूप अनंत अनंत फल को जानकर के और फल दर्वे, को जान कर के अब को जान करके आपात पापा तो सतसत्व को जानकर स्थिरता को जान कर के लगा लोगे सब को इसी में जोड़ दिया तो और देखो थोड़ा करते दिखी है यहाँ पर और यमराज नचकेता के द्वारा एयम प्रेते चिकित्सा इस प्रकार जो पूछा गया मोक्ष स्वरूप है ना उसका वर्णन आरंभ करते हैं यही प्रश्न था नचकेता का एम प्रेते चिकित्सा अस्तित्व क्या था इस वर्ष या ठीक है एयम प्रेते चिकित्सा इस प्रकार पूछे गए मोक्ष स्वरूप का वर्णन आरंभ करते हैं लगाइए तम दूरदर्शन गूढ़मुनुप्रविष्ट गुहां गौरे पुराणम आध्यात्मधिगमेन देंम मीरो हर्षशोको जहाँतिदर्शन गूढ़ गुहाम गौरेष्ठ पुराण अध्यात्मधिगमेन देव मीर हर्षशोक देखना धीरा नीचे कुंथी में हे उपरा ये दूरदर्शन गूढ़ धीर दुर्दर्शन गूढ़विष्ट गुहायि गौरे पुराणम तम देंव आध्यात्मधिगमन मत हर्षशोको जहाँती एक बार अनु धीर दुर्दर्शन गूढ़विष्ट गुहाय गौरे पुराण तम देंव धीरा मर्षशोक है कि बुद्धिमान मनुष्य मुस्ते धीरा कर्त है बुद्धिमान मनुष्य मुनुस्ते दुर्दर्शन है कि, था कि कठिनता से जानने योग्य कठिनता से जानने या कठिनता से साक्षात करने करने योग्य बुद्धिमान मनुष्य कठिनता से जानने योग्य गुडम कर्त हो जाएगा कर्मरूपिद्या कर्मरूप अविद्या से एक बात यहाँ पर ध्यान रख देना कि देवम अर्थ है परमात्मा देवम का क्या अर्थ है तो ये सभी परमात्मा के विशेषण है फैले वाले धीराधीर मनुष्य दूरदर्शन दी करते कठिनता से जानने योग कठिनता से जानने योग कौन है परमात्मा गुडम गुडम गुड् का अर्थ है की कर्मरूपिद्या से त्रोहित गुड मतलब छिपा है त्रोहित है किससे त्रोहित है कर्म कर्मरूप अविद्या से कौन परमात्मा यदि कहें परमात्मा कर्म रूप विद्या से कैसे त्रोहित है उससे त्रोहित तो जीव होता है तो ध्यान देना कि कर्म कर्मरूप अविद्या के कारण जीव का धर्मभूत ज्ञान संकुचित होता है तो परमात्मा को जान पाता है नहीं जान पाता है ना इसलिए कर्मरूप विद्या से तिरोहित कर दिया परमात्मा को तुरोहित तो वास्तव में जीव का धर्मभूत ज्ञान है पर जीव का मतलब जीव का ज्ञान त्रोहित होने के कारण वो परमात्मा को नहीं जान पाता है इसलिए क्या कह दिया कि परमात्मा स्वरूप त्रोहित है किससे त्रोहित है कर्म रूप करोहितम कर्मरूप अविद्यात अनुप्रविष्टम करत है कि सभी में अनुप्रविष्ट है सभी में अनुप्रवेश तब सृष्टा तुप्रविष्टा परमात्मा जगत की सृष्टि करके सभी में अनुप्रवेश कर गए सभी में अनुप्रवेश कर गए कैसे अनुप्रवेश जीवात्मा के अंतरात्मा रूप से प्रवेश कर गए गुहा तो गुहाम अनुप्रविष्टम करते है सभी इतम करते में अनुप्रविष्ट और गुहाम करते में स्थित हृदय रूप गुफा में स्थित है ना और कि आत्मा के अंतर्यामी रूप से स्थित गौरेष्टम का क्या अर्थ है आत्मा के अंतर्यामी हृदय रूप गुहा में स्थित है पर किस रूप से स्थित है गौरेष्ठम करते आत्मा के अंतरात्मा रूप से स्थित है और पुराणम कर अनादि तम करते और देवम करते परमात्मा का देवम मतलब तो का अर्थ है दोबारा लगाना धीरा धीर मनुष्य सब देवम के विशेषण है कठिनता से जानने योग्य तिरोहित सभी में अनुष्ट हृदय रूप गुभा में स्थित आत्मा के अंतर्यामी रूप से स्थित अनादिश निरस्त दीप्ति मान परमात्मा का और अध्यात्म योगागमन कर समझ लेना आत्मज्ञान रूप साधन से आत्मज्ञान रूप? साधन ये आत्मज्ञान रूप साधन कैसे या व्याख्या बताऊंगा है ना तो परमात्मा का आत्मज्ञान रूप साधन से मतलब आत्मज्ञान के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना आत्मज्ञान के बाद क्या होता है परमात्मा ज्ञान या कह आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना तो अध्यात्म योगाधिगम कर आत्म साक्षात्कार रूप साधन से आत्म साक्षात्कार रूप फिर किसका साक्षात्कार होगा परमात्मा तो मतवाकर्थ है परमात्मा साक्षात्कार परमात्म करके परमात्मा का साक्षात्कार करके देवम करते क्या था परमात्मा का व्यक्ति कर दुर्दश गुवाहित गौरेष्ट पुराण देवम उस परमात्मा का, का अध्यात्म योगा आत्म ज्ञान रूप साधन से आत्म साक्षात्कार रूप साधन से मतवाकर्थ है साक्षात्कृत साक्षात्कार करके किसका साक्षात्कार करके देवम था न परमात्मा का आत्मज्ञान रूप साधन से साक्षात्कार करके हर शोक को, को छोड़ देता है हर सौक को छोड़ देता है व्याख्या में चलते हैं परमात्मा का जो देवम करते परमात्मा कर विशेषण है दुर्दर्शन मतलब परमात्मा स्वरूप दुर्दर्श है उसको सरलता से नहीं जान सकते हुआ ना श्रवणाय बहुबीर न लभ्य यह जो बहुत लोगों को सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है बहुत लोगों को सुनने के लिए भी तो सुनने के लिए नहीं सुलभ है तो जान सकेंगे क्या उसको? नहीं तो वही हो गया सरलता से नहीं जान सकते तो इस मंत्र से परमात्मा दुर्दर्श कहा गया है तो कोई दुर्दर्श क्यों है ऐसा प्रश्न होने पर सुर्ति क्या कहती है दुर्गुढ गुढम है गुडम कर्द वो तुरोहित है जो खुली वस्तु हो अनावृत हो उसको जानना तो साज है लेकिन जो तुरोहित है उसको जानना कठिन है तुरोहित है किससे तुरोहित है तो अविद्या से तुरोहित अविद्या क्या अविद्या कर्म संज्ञा तो इस प्रकार विष्णु पुराण में कर्म को क्या कहा अविद्या वो कुछ की होती है जीवात्मा की होती है ना विद्या तो इससे क्या होता है कि जीवात्मा का परमात्मा विषय ज्ञान आवृत रहता है जीवात्मा का परमात्मा से ज्ञान ध्यान देना जीव का धर्मभूत ज्ञान स्वरूपता कैसा है विभू है तो विभू तो परमात्मा को विषय करेगा पर अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण उसका धर्मभूत ज्ञान संकुचित हो गया है तो परमात्मा को विषय कर पाता है तो ये कर्मरूप अज्ञान ध्यान देना कि अनादि काल से संचित पूर्ण पाप पूर्ण पापात्मक कर्मरूपापात्मक जन्म जन्मांतर से पूर्ण पाप बहुत करते आए हैं ना हाँ तो पूर्ण पापात्मक जो कर्मरूप अज्ञान है उससे तुरोहित है जीवात्मा का परमात्मा इससे ज्ञान त्रोहित है ना तो जिस कारण क्या होता है वो परमात्मा को नहीं जान पाता है परमात्मा को हाँ तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुष्ठान वो भी बड़ी कठिनाई से होता है वो भी बड़ी क्योंकि अविद्या जब तक छीन नहीं होगी तब तक परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे नहीं। अब अविद्या को छीण होना बड़ा कठिन पड़ता है ना अच्छा अब ये देखिए तो कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुष्ठान कठिनाई से होता है इसलिए उसको क्या कहा गया दुर्द कठिनता से जानने योग्य तो ध्यान देना जीवात्मा का परमात्मा इसका ज्ञान तो रोहित है और परमात्मा को जो गूढ़ या तिरोहित कहा गया वह उपचार से वो तो कैसे कहा गया ये ध्यान रखना कोई अपनी आंख पे अपनी आंख पे पर्दा लगाए और फिर बोले कि दूसरी वस्तु तिरोहित होगी जो तो खुद तिरोहित है ना तो उसी तरह से उपचार से कहा गया है परमात्मा तिरोहित बात आती है इस में अब गुडम है ना अब गुडम के आगे क्या बताते हैं की वो तिरोहित है पर सब ये इसमें क्या अनुप्रविष्टम तब श्रेष्ठ पाता परमात्मा चेतना चेतन अचेतन परमात्मा जगत की रचना करके उनमें अप्रवेश कर उनमें प्रवेश कर गया ना तो भगवान कैसे आत्मा के अंतरात्मा रूप से प्रवेश कर गया आत्मा के अंतरात्मा रूप से अनुप्रवेश कर गया चलिए अब ध्यान देना कि उपास फिर ये अनुप्रविष्ट गुवा अनुप्रविष्टम हुआ ना अभी हृदय रूप गुवा में स्थित है कि परमात्मा दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से उपासक के हृदय रूप गुहा में भी रहते हैं हृदय रूप है? गुहा में स्थित रहते हैं अच्छा अब ना गौरे कि आत्मा के अंतरात्मा रूप से स्थित आत्मा के अंतरात्माक श्रुति तो जानते है ना ये आत्मी स्थान आत्मान मंत्रो यम आत्मा वेद या शरीर या आत्मा मंत्रो यम यदि मालूम है ना साथ ही आत्मा अंतर्यामी इस प्रकार कही जाती है की अंतरात्मा रूप से स्थित है और पुराणम कर्थ क्या है अनादि देवम उस परमात्मा का अध्यात्म मतलब आत्म साक्षात्कार रूप साधन से साक्षात्कार करके कर किसका साक्षात्कार करके कर तो देवम के है ना मतलब परमात्मा का देवम कर परमात्मा का आत्म साक्षात्कार रूप साधन से साक्षात्कार करके कर तो यहाँ पर अध्यात्म योगाधिगम शब्द को देखिए टीका के सहारे विषय मिला बोल्ड में जो है विषय प्रतिसंग चेतस् आत्मनि समावधान विषयों से चित्त को हटाकर चित्व चेतस्कर से, <laughs> से मन को हटाकर आत्मा में लगाने को अध्यात्म योग कहते हैं है? क्या विषयों से मन को हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं अध्यात्म योग कहते हैं तो मन को किसमे लगाना आत्मा में लगाना मन को आत्मा में लगाना ही तो ज्ञान योग है, है? आत्म ज्ञान क्या है मन को आत्मा, मन में, आत्मा में लगाना लगा परमात्म ज्ञान क्या है कि मन को परमात्मा में लगाना ऐसा समझना मतलब मन को आत्मा में लगाने से क्या होगा आत्म ज्ञान मन को आत्मा में लगाने से क्या होगा इसलिए मन हाँ एक मिनट क्या लिखा है विषयों से मन को हटा आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं अध्यात्म योग लगेगा विषय प्रति संतमी समाधानम अध्यात्म इसी इसका यक्षम प्राज्ञा तथा यदा पंचावशिष मनसासा इत्यादि के द्वारा कट सुती स्वयं वर्णन करेगी तो मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहेंगे अध्यात्म योग और इसको क्या कहते हैं ज्ञान योग इसे क्या कहते हैं तो अध्यात्म योग कर्त हुआ ज्ञान योग हुआ ना आगे देखना इस अध्यात्म योग को ही ज्ञान योग कहते हैं और फिर अध्यात्म योगेन अधिगम क्या होगा अध्यात्म योगे नोगेन कर थे क्या होगा ज्ञान योगेन और अधिगम कर थे साक्षात्कार तो अध्यात्म योग से किसका साक्षात्कार होगा आत्मा। का। अध्यात्म योग का क्या अर्थ है मतलब ज्ञान योग हैं? लगाइए इस अध्यात्म योग अध्यात्म योगिगम अध्यात्म योग कर ज्ञान योग hmm. इस अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है अधिगम होता है जीवात्मा का साक्षात्कार उसे क्या कहते हैं अध्यात्म अधिगम है नीवात्मा के साक्षात्कार से उस अध्यात्म योगाधिगम से अर्थात जीवात्मा के साक्षात्कार रूप साधन से क्या होता है परमात्मा का साक्षात्कार की परमात्मा का जीवात्मा के साक्षात्कार रूप साधन से साक्षात्कार करके है न मतलब जीवात्मा के साक्षात्कार अपनी आत्मा के साक्षात्कार के बिना परमात्मा के साक्षात्कार होगा इसलिए परमात्मा साक्षात्कार का साधन क्या हुआ अपनी आत्मा का साक्षात्कार की जीवात्मा के साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है इस प्रकार अध्यात्म योगादिगमन देव मत्वा से का आत्म साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का और परमात्मा दूरदर्श ना सब बताया था इस कथन से परमात्म साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार साधन सिद्ध होता है देखो कट सूची से भी क्या सिद्ध हो गया कि परमात्म साक्षात्कार का साधन क्या आत्म साक्षात्कार है ना कट सूची सिद्ध हो गया कर्म योग से अंतरकरण निर्मल होने पर क्या होता है देह इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ब्रह्मात्मा का अपनी आत्मा का साक्षात्कार का साधन ज्ञान योग होगा है अपनी आत्मा कैसी है जय इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण है अपनी आत्मा कैसी है इससे विलक्षण कौन है अपनी, अपनी। और वो कैसी है ब्रह्मात्मक है अब इसके साक्षात्कार का साधन कौन होता है ज्ञान योग अब उस ज्ञान योग की उपस्थिति कब होगी अंताकरण के हाँ। ये समझ लेना अच्छा अब देखना अब जब अब जब ज्ञान योग उपस्थित होगा तो ज्ञान योग से क्या होगा बोलो अपनी तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने पर क्या होगा कि आत्मा में अंतर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा के साक्षात्कार के लिए भक्ति होगी अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो अपनी आत्मा में अंतरात्मा रूप से विद्यमान परमात्मा के साक्षात्कार के लिए क्या होगी भक्ति योग होगा क्या होगा हाँ तो ये देखना मतलब आत्मा आप साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा का साक्षात्कार करके क्या मतलब हुआ परमात्मा की साक्षात्कार आत्मा भक्ति करके यही होगा ना अच्छा अब देख वहीं पर हाँ क्या है की हाँ उससे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने पर मिला उस ज्ञान योग से अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने पर उसमें अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा के साक्षात्कार के लिए भक्ति योग प्रवृत्त होता है भक्ति योग को ही ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या कहा जाता है तो भक्ति योग से जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब क्या होगा व्यक्ति हर शोक को छोड़ देगा किसको छोड़ेगा परमात्मा के साक्षात्कार होने पर पे हर सुख को छोड़ देगा फिर हर सुख हो नहीं सकते हैं हर्ष क्या होता है हर्ष क्या है इष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो प्रसन्नता होती है उसे क्या कहते हैं हर, हर्ष है? इष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो प्रसन्नता होती है उसे क्या कहते हैं हर्ष और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से क्या होता है अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक होगा और इष्ट वस्तु की न प्राप्ति से भी शोक होगा बातें समझ में तो वो दोनों को छोड़ देता है कब परमात्मा का साक्षात्कार करके मतलब तो आत्मज्ञान रू, आत्म रूप आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार साधन से परमात्मा का करके वो हर शोक को छोड़ देता है बताइए हर शोक का कारण तो पूर्ण पाप रूप कर में ना वो सब खत्म हो जाता है साक्षात्कार से हाँ हाँ हाँ वो आगे गया हाँ पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्णम गच्छति पूर्णश पूर्णमादाय वशिष ओम शांति शांति